ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधु संग अपने इष्ट देवता का संग यदि परमात्मा के साथ सदा ताध्यात्म बनाए रख सको तो किसी साधु संघ की आवश्यकता नहीं होगी अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधु संघ अत्यधिक आवश्यक है लेकिन यदि साधु संघ का अवसर न मिले तो क्या किया जाए जिस ईश्वरीय विग्रह का तुम ध्यान करते हो अपने उन इष्ट देवता का संग करो अपने इष्ट से वार्तालाप करना सीखो जब कभी सत्संग की आवश्यकता महसूस हो परमात्मा का चिंतन और उनके नाम का जप करो वे हमारी शक्ति हैं तथा उनके बिना हम कुछ नहीं हैं वे हमारी आत्मा की भी आत्मा है इन अंतर्यामी परमात्मा से संपर्क बनाए रखने का प्रयत्न करो यात्रा करते समय इष्ट देवता को अपने हृदय में बिठा अपने साथ ले जाओ अपनी यात्रा में उन्हें अपने साथ रखो ताकि वे सभी विपदाओं से तुम्हारी रक्षा कर सके और तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम्हारे हृदय को शांति से पूर्ण कर सके किसी भी परिस्थिति में उन्हें न भूलो बहुत से लोगों को अकेले रहने से स्वाभाविक भय रहता है उन्हें सदा ही किसी ने किसी प्रकार के संग की आवश्यकता महसूस होती है लोग दूसरों से बातें करने करवाने के व्यक्त रहते हैं इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण अपने तुच्छ अहंकार से लगाव है अहंकार विचारों स्मृतियों और भावनाओं का एक जटिल समूह है अतः वह किसी प्रकार का संबल चाहता है सामान्यतः लोग अहंकार को दूसरों के सहारे बनाए रखते हैं लेकिन जो लोग अंतर से अपने व्यक्तित्व के एकीकरण में सफल हुए हैं उन्हें ऐसे बाह्य संबलों की आवश्यकता नहीं होती उनके व्यक्तित्व का भार केंद्र पूर्णतः भीतर रहता है उच्चतर आत्मा परमात्मा मानव की जानकारी में श्रेष्ठतम एकीकरणकारी शक्ति है अपने शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए इस या उस आदमी के पास दौड़ना आवश्यक नहीं है अकेले शांति से रहो एकांत में ही तुम परमात्मा के संग का स्पष्टतर अनुभव करोगे परमात्मा के साथ अकेले रहो अंतर्यामी परमात्मा हम सभी के संग के लिए पर्याप्त है एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक में कहा गया है तमेव माता च पिता तमे तमे बंधुश्च सखा तमे विद्या तुमेव द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देवेव अर्थात ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्हें हो विद्या धन भी तुम्ही हो ए देव मेरे सर्वस्व तुम्ही हो बुद्ध के उपदेश का स्मरण करो गेडे की तरह एकाकी और स्वच्छंद विचरण करो श्रीमद् भागवत की उद्धरण गीता में उद्धव गीता में यह बात एक युवती की सरल कहानी के माध्यम से कही गई है जिसे अपने घर कुछ पुरुष अतिथियों की अभ्यर्थना करनी पड़ी थी पकाने के लिए चावल तैयार नहीं था अतः वह धान कूटने लगी लेकिन उसकी कलाइयों की चूड़ियाँ बहुत आवाज़ करने लगी, जिससे उसने सोचा कि परिवार की दरिद्रता प्रकट हो जाएगी अतः उसने एक एक करके चूड़ियाँ उतार दी, जब तक कि दोनों हाथों पर केवल एक एक रह गई एक परिव्राजक अवधूत ने यह सब देखकर निम्न शिक्षा प्राप्त की वासे बहूनाम कलहो भवेदवार्ता द्वोरपी एक एवे चरित तस्मात् कुमारिया इव कंकणा भागवतम अर्थात बहुत से लोगों के साथ रहने पर खला होता है दो लोगों में भी वार्ता की संभावना है अतः कुमारी के कंकड़ की तरह अकेले रहना चाहिए जब कभी तुम अकेले हो तो निम्नोक्त बंगाली गीत हो जो श्री राम कृष्ण को अत्यंत प्रिय था अपने आप गाओ नाथ तुम ही सरवज नाथ तुम ही सर्वस्व हमार प्राणाधार सार तुम भिन्न नाही अपना तीनों लोक मझार सुख शांति तुम्ही सहाय संबल संपद वैभव ज्ञान बुद्धिबल तुम्ही वास गृह विश्रांति स्थल स्वजन मित्र परिवार तुम इहकाल तुम्ही परकाल स्वर्ग मोक्ष तुम तुम्हें जगपाल तुम्ही शास्त्र गुरु भक्त कल्प तरु तुम चिर सुख आगार ही साधन तुम्हें साध्य हो सृजनहार परम आराध्य हो मात दंडदातमास्नेहमयी भव जलधिकर्णधार